देवी भागवत नवम स्कंध पंचविद प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का वर्णन इन प्रकृति देवी के अंश कला कलांश और कलांशांश भेद से अनेक रूप हैं प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियाँ इन्हीं के रूप मानी जाती हैं ये पांच देवियाँ परिपूर्णतम हैं इन्हें भगवती विद्या कहते हैं इन देवियों के जो जो प्रधान अंश हैं अब उनका वर्णन करता हूँ सुनो भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है ये सनातनी गंगा जलमयी है भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है पापियों के पाप में ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है इन्हें स्पर्श करने इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है इनका रूप परम पवित्र है समस्त तीर्थों और नदियों में यह श्रेष्ठ मानी जाती हैं वे भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी वहाँ से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके एकदर्श शीघ्र ही इनका बधारणा हो गया इनका शुद्ध एवं सत्य स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है ये परम साधी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है ये विष्णु प्रिया है विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है भगवान विष्णु के चरण में ये सदा विराजमान रहती हैं उन्हें तपस्या संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से संपन्न होते हैं पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं पुण्य प्रदा है अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती है पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी हैं इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं इनकी कृपा से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप से प्रधानने वाली यह देवी कल्प स्वरूपा है भारतवासियों को प्रसन्न करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है ये परम देवता है प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जनदकारु है ये कश्यप जी की मानस पुत्री है इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिषा होने का सौभाग्य प्राप्त है ये परम विदुषी है नागराज शेष ने इन्हें अपनी बहन माना है सभी नाग इनका सम्मान करते हैं नाग की सवारी पर चलते चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नाग माता भी कहा जाता है प्रधान प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं ये नागों से सुशोभित रहती हैं नागराज इनकी स्तुति करते हैं ये सिद्धि और योग की साक्षात मूर्ति हैं। इनकी सैया नाग है ये विष्णु स्वरूपणी है भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा है यह सदा श्रीहरी की पूजा में संलग्न रहती हैं, इनका विग्रह तपोमय है तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं, वे स्वयं भी तपस्या करती हैं उन्होंने देवताओं के वर्ष से तीन लाख वर्ष तक भगवान श्रीहरी की तपस्या की है भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विया हैं, उन सब में ये श्रेष्ठ है संपूर्ण मंत्रों की ये अधिष्ठात्री है ब्रह्म से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है इनको परब्रह्म ब्रह्मस्वरूपा कहते हैं ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं जरतकार मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं इनके द्वारा पार्थिव्रत धर्म का पूर्ण पालन होता है मुनोवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं ये देवी उनकी माता है